निष्काम से तो आत्मज्ञानिक प्रतिबंध निर्माण शरीर भगवती आदर्श निर्माण गया था जैसे दर्पण का मल को दूर किया जाता है सफाई की जाती है उसी प्रकार से निष्काम पूरा करने वाले पुरुष के लिए कर्म उसके अंतकरण में जो आत्मज्ञान उत्पत्ति के प्रतिबंध की पूता दोष हैं उनको निवृत्त करने के लिए होता है उनकी सफाई के लिए है ऐसा कह दिए थे पर देखिए आनंद समझा रहे ज्ञानी अभिप्राय न तो अनिष्टापादान से इष्टापादन रूप से आभास और तीसरा कोटि कौन था जहां पे हमने लिए थे उत्पन्न आत्मविद्या उसके लिए भी कहते हैं कर्म का आरंभ नहीं किया जा रहा है तो वहां तो इष्ट ही है वो अनिष्टापति नहीं है वहां इष्टापति है कि जिसके अंदर उत्पन्न हो गया आत्मविद्या उसके अंदर उसके लिए तो आरंभ करना व्यर्थ ही है इसलिए अनारंभ उसके अनारंभि कोई प्रयोजन नहीं रह गया नहीं रह गया जिसके अंदर आत्मिक उत्पन्न हो गई है मोक्ष पाप कर लिया उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया अत उसके लिए तो कर्म आरभ से भी जरूरत नहीं जन विद्या च विमुच्यते तस्मा कर्म यदा कुर महाभारत शांति पर्व दो सौ बयालीस मा कर्मणा सातवा कर्मण आते जीव जो है कर्म से बंधा हुआ है और विद्या से यह मुक्त होता है इसलिए पारदर्शन जो पारदर्शी है, है वो लोगों के लिए कर्म करने की कोई जरूरत नहीं रहा न कर्म कर नारद प्रभुराज को परिषद में वर्णन करते कहा भाई देखो कर्म मार्ग और सन्यास मार्ग ऐसे दो साधन मार्ग पूर्व काल में अनादि काल में प्रजापति ने कहा था उन दोनों में से भी कौन सा श्रेष्ठ है संयास एवं अत्य संयासी सर्वश्रेष्ठ है इतनी कैवल्य उपनिषद ने के त्यागे नहीं के अमृत मानसू न प्रजा धनी नारी भी इत्यादि का करके अंतिमा कर दिया त्यागे नई के कैवल उपरिषद प्रथम अध्याय दूसरा श्लोक परिषद है तीसरा अध्याय आठवां श्लोक तीन आठ त्याग ये नहीं किए त्याग के द्वारा ही श्रेष्ठ कुछ लोग मोक्ष को प्राप्त किए और ज्ञान मार के अलावा दूसरा कोई मार गई नहीं है उसे प्राप्त कर मिल जाए इत्या न्यायाक्ष लौकिक न्याय भी है साधन में हम कब तक बने रहेंगे जब तक हमारे लक्ष्य प्राप्त न हो बाद में तो साधन को त्याग नहीं पड़ते लौकिक न्याय आगे विस्तार समझाएंगे लौकिक न्याय को नौका का दृष्टांत लेकर अतः विश्वास क्या निकला उपाय भूतान ही कर्माणी संस्कार द्वारे न ज्ञानस क्या ने तो अमृतत्व प्राप्ति इसलिए ज्ञान के उपाय भूत है साधन भूत है और कर्म कहे थे संस्कार द्वारे न अंतर्ण शुद्धि का साधन रूपे नहीं ये जो है ना कर्म ज्ञान के भी साधन हो जाते हैं साक्षात ज्ञान उत्पन्न नहीं होता कर्म करते करते ज्ञान उत्पन्न हो जाए ऐसी बात नहीं है कर्म से अंतरण शुद्धि होगी अंतरण शुद्धि होने से ज्ञान उत्पन्न होता है इसके लिए संस्कारोत्पत्ति द्वारा ज्ञान के प्रति कर्माणी उपाय भूतानी बहंती साधना ज्ञान अमृतत्व प्राप्ति ही केवल ज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती है ज्ञान कैसा पैदा होगा उसके लिए अनेक रास्ता अपन पड़ता है जैसे जैसे उत्पन्न हो जाए वो है क्योंकि श्रुतियां कार्य देखी कबलिषद में, में कारा देखिए अमृतत्म विद्यता है विजया विंदित है और स्मृतियां हैं द्वितीय खंड का चौथा मंत्र में आएगा विद्या दे देखो अब लौकिक न्याय बता रहे नहीं नत्या पारगो नावम न मुंचती गति स्वातंत्र क्योंकि पारग पार को जानने वाला आदमी नावम न मुंचती नौका को नहीं किया जाएगा ऐसा नहीं हो सकता जबकि वह यथेष्ट देश, देश के मनम प्रति स्वतंत्र सती यथेष्ट देश के प्रति जाने के लिए जो स्वतंत्र है वह उसे क्यों बैठा रहेगा वह चुपचाप उस नौका में बैठा नहीं रहेगा जो जानता है और नदी का पार आ गया आने से पहले खड़े हो जाते हैं आने के बाद क्या है आने ही वाला है बस इसे पहले ही खड़े होता ट्रेन में भी देख लैसे होता है ना आ रहा है तो तो <laughs> <प्लें> <laughs> <laughs> सोचते है तो उसे भी आकर दस घंटे के सफर हो गए लंबे लंबे सफर हो गए हालत बहुत खराब होगा यहाँ भी करते प्लेन हो होते मोर किलो करते हैं लोग जिस तो तो को, को, को। है और साधन को त्यागने के लिए पहले से तैयार हो जाता है नही हो पाते खड़े नहीं हो सकता ना <laughs> बेचारे में जब तक तो देख लेक लग के खड़ा नहीं हो तब तो तक तो तो दरवाजे भी नहीं खोल सकता पहले से हो बाकी सब में तो पहले से तैयार हो जाते हैं खड़े हो गए विद्या इसलिए कहते हैं इस इस सबसे क्या सिद्ध करना चाह रहे अन्य ज्ञान से आत्मा प्राप्त उत्पाद्य भी नहीं है प्राप्ति भी नहीं है विकारी भी नहीं है संस्कारी भी नहीं है चार गो खंडन एक एक कर से क्रम से उठा के बोलेंगे अभी कर्म के अंदर उत्पाद भी नहीं है जिसे कर्म का ज्ञान के साथ विरोध है इसलिए कर्म के अंदर उत्पत्ति वो नहीं हो सकता यह बात सिद्ध हो चुका है और अब प्राप्ति भी नहीं है कर्म क्योंकि उसका साधन है साधन को हम त्याग देते हैं साधन को तो हम त्याग देते हैं कर्म को त्याग देते हैं तभी हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है मोक्ष प्राप्ति में कर्म साक्षात साधन नहीं हो सकता किन्तु वो अपने आने स्वातन है वहां वह व्यक्ति साधन को त्याग करके केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करता है नहीं न्या पार्व नाम मुंशती यथेष्ट देश गमन प्रति स्वतंत्र सती यथेष्ट देश, देश गमन के प्रति स्वतंत्रता रहते हुए भी वह व्यक्ति जो पार को जानने वाला वो नदी का पार को जानने वाला व्यक्ति नौका को त्यागता नहीं है ऐसा नहीं हो सकता अवश्य ही त्याग कर स्वभाव सिद्ध वस्तु साधने साध ही और स्वभाव सिद्ध को साधनों के द्वारा सिद्ध करने के लिए इच्छा भी कोई नहीं कर सकता जो तो स्वभाव सिद्ध उनको कभी आप और तैयार पिछपेसन हो जाए नहीं तो अब आटा तैयार है अब उसको फिर पिसोगे कोई मतलब नहीं बनता जो वस्तु सिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए पुनः और प्रयास नहीं किया जाता है चावल सिद्ध हो गया पक गया अब क्या करो फिर पकाएंगे उसको कि खाएंगे क्या होने के, उसको? तो खाने के की पकाने का सोच नहीं दो बारा तो यहाँ पर सिद्धमस्तोदी स्वभाव सिद्ध दस आत्मा तथा न न के अपि नित स्वभाव सा वस्तु को साधर क्यों नहीं होता क्योंकि स्वभाव से और क्योंकि ऐसा नियम बना लिया हमने सामान्य लौकिक न्याय है ये जब न्याय स्वीकार कर लोगे स्वभाव से आत्मा आत्मा कैसा है स्वभाव से तथा न आप परिता उस प्रकार से प्राप्त करने के लिए इच्छित वो नहीं हो सकता न इसलिए वह प्राप्त करने के लिए इच्छित नहीं हो सकता है जैसा हम गांव वादी को प्राप्त कर लेते हैं चल करके वैसे आत्मा को किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि आत्मा क्या है स्वभाव सिद्ध वस्तु है इसे उसको प्राप्त भी नहीं किया, तो जो से नहीं है। उसको चाहिए पड़ेगा पड़ेगा? मेहनत करना पड़ता यहाँ अलग है या क्रिया निरपेक्ष प्रापड़े धातु का निजंत करके फिर सन सच... सच... सच... सच... सच... कर दिया सन प्रत्यान दे पैसित समुदाय को को पीपी पीपी पीपी आप आप आप ही ही धातु धातु है है ना जैसे मिच कर कर दो बना सन कर दिया तो इसलिए पी, पी, -पी।, पी, -पी रहेगा हो गया आ ही है धातु का कर आप सन है आपी पैसिता प्रत्यय किटागम हो गया प्रथम उत्पत्ति और प्राप्ति दोनों का कर दिया। आत्मा को आपके द्वारा लेते हैं आप कर्म के द्वारा वैसे मोक्ष उत्पत्ति कर्म से नहीं हो सकता और मोक्ष को कर्म के प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि सिद्ध वस्तु है अब रह गया दो और विकृति और संस्कृति आत्मा को विकृत किया जाए मैंने किसी चीज का विकार करके मिट्टी का विकार करके आपने क्या कर घट बना लिया उसी और किसी अन्य चीज का विकार करके हम आत्मा बना ले मोक्ष बना ले नहीं हो सकता और या तो आत्मा में बंधन चीज है उसको सफाई करके संस्कारित करके उसको मुक्त कर देंगे हम ये दोनों भी नहीं हो सकता आंध अंतिम पंक्ति दे रहे थे उत्पत्ति आपकी विकृति संस्कृति से चतुर्विधाम क्रियाफल स्वरूप अवस्था कैवल्य न संभव देवरूप अवस्थान कैवल्य में ये चारों चीजों नहीं हो सकती उत्पत्ति भी नहीं आप भी नहीं विकृति भी नहीं संस्कृति भी नहीं उनमें ऐसे दो निषेध हो गया और दो के कह रहे हैं हम हाँ मूल में देखिये आपत्वती नित्य आप तत्पात तीसरा सूत्र वाक्य आत्मत्व सदी नित्य आप तत्ता नित्य प्राप्त आत्मा होता होगा वह नित्य प्राप्त है मैंने आत्मत्व देगा सभी का आत्मा ही है ना वो मोक्ष कोई और चीज नहीं है वो सबका आत्मा ही है और वो तो नित्य सबको प्राप्त है किसको अपना आत्मा प्राप्त नहीं है आपको अपनी आत्मा प्राप्त नहीं है ऐसा हो नहीं सकता आपको अपनी आत्मा नित्य ही प्राप्त मतलब इति आत्य इसे मोक्ष तो नित्य प्राप्त है किंतु आप प्राप्ति की भ्रांति हो रखी है नित्य प्राप्त का भी अप्राप्ति की भ्रांति है क्योंकि आत्मा आपका आत्मा होने के नाते वह नित्य प्राप्ति ही है इसको समझा रहे नापी विची कार विचिकारिशिता का विकार के, विकार के लिए सनन कर दिया पिचकार ऐसी विकार के लिए भी इच्छित नहीं है वो आत्मा विकार के द्वारा प्राप्त करने लायक भी नहीं है क्यों आत्म सती नित्यवाद अविकारित अविषेत्वाद अमूर्तवाच्छ उसकी व्याख्या कर दिया आत्व सती नित्यवाद का मतलब क्या अविकारित अविषेत्वाद अमूर्त मूर्तों का संस्कार किया जाता है मूर्ख को संस्कार नहीं किया जा सकता मूर्त का ही संस्कार होता है ना अमूर्त का संस्कार कैसे करोगे आप? आकाश को साफ करना किसी की बस की बात है नहीं वायु की सफाई वही कर सकता आप कोशिश कर दे इस कमरे के अंदर जो वायु है इसको हम साफ करें कैसे करेंगे लेकिन आप अगरबत्ती चला देंगे और कुछ कर सकते हैं क्या सफाई तो आप नहीं कर सकते हैं वायु को उसके दुर्गंध को किसी तरह से भगाने के लिए आप क्या करेंगे आप वायु को सुगंधित नहीं कर, कर ना सकते न वायु को सफाई कर सकते है क्योंकि वायु में सौपारिक दुर्गंध था एक दूसरी सोप सुगंध आपने डाल दिया है इतने आपने किया है तो वायु को कोई साफ भी नहीं कर सकता ना अशुद्ध हो सकता है नाशुद्ध क्यों उसमें गंध भी नहीं है रूप भी नहीं है रस भी नहीं है तो कहां जो अशुद्ध होएगा वो स्पर्श वाला है ना केवल इसीलिए वायु और आकाश जैसा अमूर्त है उनको किसी प्रकार से आप जो विकार नहीं कर सकते उनका ना उनका आप किसी प्रकार से संस्कार कर सकते हैं तथा आत्मा भी जो अमूर्त होने के नाते इसको कोई भी न विकार के द्वारा न संस्कार के द्वारा कुछ कर सकते हैं अविकारिवास की व्याख्या है अविकारित ज्ञान के द्वारा विषय कर लेने से विकार हो गया मान लिया जाए वो भी नहीं हो सकता अमूर्त तो इसमें क्या प्रमाण है वो अविकारी है कदे श्रुत प्रमाण श्रुति प्रमाण है नो खनिया जय वो कर्म से न बढ़ता है न घटता है वृद्धांड्य चार चार तेईस इत्यादि फोर फोर ट्वेंटी थ्री तेईस स्मृत स्मृति भी क्या अविकार्यो ये मुच्यते गीता दूसरा अध्याय पच्चीसवा श्लोक में आया था अभिकार्यो ये मुच्यते है स्मृत है ये स्मृति भी निकीर्षिता और संस्कार करने के लिए इच्छित नहीं है वो नित्यात्व अविकारित अमूर्त और वहां नित्यत्व सती आप तत्व थी ना उस आत्वाद को अगले व्याख्या करेंगे संस्कार का निषेध करने में चौथा सूत्र भी माना जाता है इसको अन्यक्ष शुद्ध माप विधम इत्यादि श्रुति व्या कैसे मालूम हुआ उसको संस्कार से भी शोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ईशावा से के आठवां मंत्र में कहा है पाप, पाप रहित है, पाप नहीं है, रहित पापों ऐसे साफ साफ कराप तत्वाद कई व्याख्या नित्य सती आप तत्वाद कहा थाना तीसरा सूत्र क्या था आप नित्य आप अंश को दो भाग कर दो नित्यत् नित्यत्वाद की व्याख्या हो गया अविकारित अमूर्त और आप तत्व की व्याख्या है अन्यक्षर क्योंकि आपने के नाते है वो आपसे भिन्न ही नहीं है प्राप्त आपने प्राप्त प्रोफेसर निकाल के आप तत्व कह रहे हैं प्राप्त प्राप्त होने के नाते क्या है वो आपसे भिन्न ही नहीं है इसलिए कोई पूछ सकता कैसे प्राप्त है वो कहां से प्राप्त हो गया हम तो प्राप्त है नहीं कोई कहते तो? तब कहते भाई वो आपको नित्य प्राप्त है नित्य प्राप्त है? क्योंकि वो आप से अन्य नहीं है आपसे भिन्न ही नहीं है वो आप ही हैं। अत ही वो आपको नित्य प्राप्त अन्य तक अत आप कुछ तक सूत्र मान लिया चार नंबर चौथा शब्द अन्य त अन्य अन्य संस्कृिय न च आत्म अन्य भूता क्रिया नत्मना सम आत्मा न संचिकीर्षित भाई अन्य अन्य संस्कृत है अन्य से अन्य को संस्कारित किया जाता है जो आपसे भिन्न साबुन वो तो साबुन से आप अपने शरीर को संस्कारित करते हैं बड़ी असगंधित कर देते हैं धोते हैं सफाई कर देते हैं बर्तन से भिन्न होता है ना निप्त साबुन जो आता है उसे आप बर्तन को धोते हैं जो भी, किया संस्कार, से, से भी, संस्कार, भी अन्मी अन्मी संस्कार किया जाता है वह संस्कार करने वाला वस्तु से स्वयं से भिन्न हुआ करता है गेहूं वाले संस्कार करते हैं उससे किससे गंगा जला जिसे प्रक्षन कर देते हैं औषधिकरण मान लेते हैं हमेशा अन्य से अन्य को संस्कारित किया जाता है आत्मा को हम किससे संस्कारित करें क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं कोई क्रिया से करें तो क्रिया है नहीं आत्मा से भिन्न कुछ जो भी क्रिया है वो आत्मा में कल्पित है इसे पट से भिन्न कोई चित्र नहीं है का मतलब क्या कि पट पट में सारा चित्र कल्पित है इसे चित्र पट में कोई रंग डाल देगा ऐसे कैसे होगा जो पट में रहने वाला चित्र पट कोई रंग डाल देगा क्या आपने मान लो ऐसा चित्र बना दिया पट के ऊपर कि जो है दो लड़के होली खेल रहे हैं दो लड़के होली खेल रहे हैं। चित्र बना हुआ पट अब पूछा जाए ये जो लड़का होली खेल रहा है दोनों के दोनों लड़के खेल रहे हैं इनके होली खेलने से क्या ये जो पट है पट हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि दोनों चित्र पट में अधिष्ठित कल्पित है ना तो इसलिए इसी प्रक्रिया कहाँ है सब आपके आत्मा में ही कल्पित है आत्मा में रंग छे हो ही नहीं सकता पहले भी कई बार चर्चा कहा चुका हूं कल्पित सर्प से जहर जो है रस्सी में उतरता नहीं भले आपको भ्रम हो जाए रस्सी चुभ गया तो सोचेंगे सांप काट दिया भले आपको भ्रम हो जाए सांप के जहर चढ़ने के जैसे चढ़ चढ़ जाए और ये मालूम नहीं है आप समझेंगे रस्सी ही है वो भले सांप काटो तो भी आपको कुछ नहीं होगा सब बुद्धि का खेल है ऐसे घटना घटी है मध्य प्रदेश में एक बार जो है ये जो आप देखते हैं ना झोंपड़ियों के ऊपर क्या करते हैं एक पर डला हुआ है उसके ऊपर दूसरा डाल देते हैं अब बारिश का आ गया ना सब डाल रहे, देख रहे हैं आग, रहा है। ऐसे एक आदमी ने वहां पांच पांच छह छे मोटा हो जाता है नीचे बिल्कुल पाउडर के किरण लगता है ना तब तो वो पूरा हटा देते हैं दो बार स्टार्ट एक एक बार कर देता अब एक बार एक आदमी ऐसे बांध रहा था बांधते बांधते उसको कुछ चुप गया तो सोचा तो डाले फूस ही चुप जाता है ना लकड़ी जैसा होती है वो चुप जाता है तो गया समझ कर बांते, बांते वो चुप अपने बांधते बांधते साल बीत गया दो साल बीत गया तीसरे साल बीत गया ऊपर ऊपर डाल दिया गया फिर बाद में तीन चार साल जब एक एक उतारते गए वो खोले सब लकड़ी खोलेंगे उसको फिर इस्तेमाल करेंगे तो उधर शाम मरा हुआ तब तो उसको याद आ गया चार साल पहले है जो बहुत बड़ा तगड़े रंग से वो यही सांप ने काटा था। चार साल तक जर चढ़ा नहीं तो उस समय जर एकदम चढ़ेगा ये ते प्रत्यक्ष पुरुष लोगों ने बताया घटना तो के साथ बैठा हुआ था उन्हें गटरी गटरू डाल देते हैं वो लोग उसके ऊपर फिर हल्का में फैला देते हैं बांध देते हैं उसी में था पीछे मार दिया उस समय झर चढ़ा नहीं देख उसके, उसके दिमाग में है कोई फूस काटा कुछ चुप गया है और चार साल बाद जब उसके दिमाग में तो सांप ही काटा तो उस समय झड़ तो चढ़ गया लेकिन इसलिए सब मालूम हुआ क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि वो लोग क्या करते हैं उनके गांव के बाहर एक मंदिर है मंदिर में ले जाकर मुर्दा को डाल देते हैं चढ़ गया ना बिरस हो गया वो उस जगह फैल जाते जिंदा होगा तो तीन दिन के बाद लौटेगा नहीं तो तीन दिन के बाद लोग जाएंगे और उसको चला देंगे ऐसा उनका कुछ नियम था भैरव मंदिर थी उसके सामने डाल देते मानते थे कि भैरव जो है निकाल देता है जहर आज, आज भी मान्यता है आज भी यह मान्यता है कई जगह है एक जगह तो महाराष्ट्र में गए थे जहाँ पर मंदिर के सामने लोग सांप का टिकुला के डाल देते हैं जहर उतर है इस जगह हम स्वयं वहां है ना आपके राजा राम के आश्रम के पास एक मंदिर है पाँच भी होता है किसी को भी कटे, शाम काटे लाख उधर फेंक देंगे उसको सबसे शाम तक सब उतर जाएगा अपने आप घर लौटेगा नहीं लौटा मैंने मर गया समझा अगला दिन जाके जला देंगे मैंने ऐसा घटना हुई नहीं मरा नहीं है, मर गया ऐसा बात ही नहीं हुई सब जिंदगी के लौटे हैं ऐसे उनका कहने यदि ऐसा हम सोचते हैं कि लौटेगा नहीं तो मर गया समझ अगला दिन हम जलाएंगे आज तक ये भी ऐसा घटना नहीं हो उस मंदिर में जो आदमी जर उतरा ना हो मर गया वो लोग इस तरह से मंदिर में ले गए में जिंदा हो गया जो होश में आया तब देखा तो जर उतर गया तब ये सब समझ में है कि कैसे कैसे हुआ था इसका मतलब वेदांत सिद्धांत जो कहता है मन व कारण बंद मोक्ष वो समझ में आती है जड़ चढ़ने का पीछे भी मन का निर्णय भ्रांति भी हो जाए आपको सांप काट दिया है तो चढ़ है और आप विवेक नहीं हो उसका तो नहीं चढ़ता इसी महाराज बता रहे थे घटना को उन्होंने हमको सुनाया मध्य प्रदेश में जाओ जाते हैं नरसिंहपुर एक गाँव है रेलवे स्टेशन में बन गया ऐसा बड़ा जगह हो गया उस समय तो बहुत गांव रहा जब महाराज जी गए थे बता रहे थे वहां की घटना है चार साल बाद व्यक्ति का ऐसे होता है कई बार देख रहे वैसे सामान्य व्यवहार में तो नहीं दिखता ऐसे लेकिन ऐसी भी घटनाएं होने से लगता है कि जो शास्त्र कहता है बिल्कुल सच सब कुछ आपकी मनोभावना के ऊपर है तब तो कथा भी समझ में आती शंकर संगर भगवान ने संकल्प कर लिया झरना नीचे उतरे उतरे ही नहीं वहीं टिका नीलकंठ हो गए संकल्प शक्ति इतनी होनी चाहिए जांच रोक दे वैसे है प्रसिद्ध कहानी थी एक माता गिरी गिरिबा, गिरिबाला कलकत्ता उनका ऑपरेशन कर कार्बनकस होते ना बड़े बड़े ये हो गए पीठ में ऑपरेशन करना था डॉक्टर से आपको बेहोश करना पड़ेगा क्योंकि तो हमारे बहुत आज से करीब साठ सत्तर साल पहले की कहानी हमने पढ़ा है पुस्तकों में तो उस समय ये था कि पूरा यहाँ नस में दे देते दे थे तो इंजेक्शन मोटा सा हवा में बेहोश हो जाता पूरा शरीर बेहोश करते थे एक नहीं इतना क्षेत्र जहाँ चे वहाँ करना आज के ज़माने की कहानी है अभी बीस पच्चीस साल से चला है स्पेशल देते हैं ना वो, लोकल। तो वो पहले ऐसा नहीं था परेशर को देते थे नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं बिना भजन के रहेंगे नहीं हो सकता है तो फिर कहेगी अब पेशियों का ऑपरेशन तो करना है नहीं तो बढ़ते जा रहा है ये बात भी सही थी उन्होंने कहा कि भाई ठीक है भजन में कई बार ध्यान कर चला जाता है दर्द में भी सिख्या कराना भी था तो उसने सोचा फिर कही कि ऐसा करो आपको कितना घंटा जरूरत है बोलो ऑपरेशन करने उन्हें के लगभग दो घंटा फिर कहा ठीक है तीन घंटे तक मैं तुमको टाइम देता हूं तीन घंटे इशारा मैं करूंगी कहीं से मैं तो माला जबती रहूंगी जैसे मेरे हाथ से माला छुटेगा समझ रहा हूं क्षेत्र में अब प्राण नहीं रह गया फिर उतने क्षेत्र के प्राण को स्तब्ध कर दिया अपने मंत्र जब और मन को से निकाल दिया और केंद्र कर दिया अपने आज्ञा चक्र में बैठ कर जैसे जैसे किया और खट माला गिर गया ऑपरेशन तो स्टार्ट तीन घंटे ऑपरेशन किया उन्होंने ढाई घंटे में खत्म हो गया टेस्ट में हो गया सब खत्म हो गया तीन घंटे के बाद फिर हल घोषणा और पूछ हो गया हाँ बोल दिया तो फिर वो फिर बंद करी धीरे धीरे अपने प्राण स्तर ले गई प्राण संचालन कर दिया संकल्प से किसी क्षेत्र जहाँ जाए वहाँ के प्राण को हटा देना रवन मर्ष भी उनके भी कैंसर का ऑपरेशन जो हुआ तब ऐसे ही किया तो अभ्यास की बात प्राणायाम का अभ्यास है सब कुछ है तो वो हो जाता है सामर्थ्य बन जाती है तो इसीलिए कि वास्तव में ये सब तेज करते तो क्रिया के द्वारा वह निष्पाद्य नहीं है किसी पर संस्कारी भी नहीं है आत्मा अन्य ना अन्य संस्कृत नचात्मा न अन्य भूत क्रिया लेकिन आत्मा से कोई क्रिया ही नहीं है अब इसको संस्कारित भी आप नहीं कर सकते ऐसा मन के द्वारा ही होता है आत्मा में कुछ भी नहीं है मन को ही हम संस्कारित कर सकते हैं और किसी चीज को हम संस्कारित नहीं कर सकते आत्मा संस्कार्य ही नहीं है ऐसा बित्वा क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई क्रिया ही नहीं है भी उसी में कल्पित नच स्वान संचिक और आत्मा से आत्मा को ही संस्कार कर दो ऐसा नहीं अपनी आत्मा से अपनी ही आत्मा का संस्कार कर दो यह तो हो नहीं सकता क्यों क्योंकि नच च वस्तंत्र नित्य क्योंकि जब वस्तंत्र आधान किया जाए तो नित्य नहीं हो सकता जो आधान किया हुआ है वह नित्य टिक नहीं सकता मैंने डाला हुआ चीज जब पानी में नींबू निचोड़ दिया और नित्य थोड़ी है दूध में चीनी डाल दिया नित्य थोड़ी है जो भी चीज आप डालो कुछ कोई भी चीज कहीं आपने रंग डाल दिया देख लो क्या होता है धीरे धीरे फीका हो जाता है उड़ जाता है कपड़े में रंग डालते धीरे धीरे फीका हो जाता है उड़ जाता है क्या है इसको गुणाधान बोलते हैं गुणाधान करना एक वस्तु में दूसरे वस्तु को आपने आधान कर दिया मैंने डाल दिया संस्कारित कर दिया उसको उससे तो वह लेकिन नित्य नहीं हो सकता जो आधान किया वह है वह निश्चित रूप नित्य ही होगा प्राप्त्य वस्तुंतृश्य न नित्या और वस्तुंत्रता की प्राप्ति भी नित्य नहीं हो सकती जैसा मृतिका है घट भी वस्तुंत्र को प्राप्त के समान प्राप्त हो जाता है तो भी वह घट नित्य नहीं होता तो था इसलिए यहां पर भी अपने से अपने को आप क्या करोगे गुणाधन करोगे तो भी नित्य नहीं है अपने से अपने को स्वतंत्रता को प्राप्त करने की बात कहोगे तो भी वो भी नित्य नहीं होता और आत्मा नित्य और नित्य तस्टम सभी को मोक्ष कैसा चाहिए मोक्ष मोक्षा नित्यत्म इष्ट सब लोग चाहते मोक्ष नित्य होना चाहिए अनित्य मोक्ष कोई नहीं चाहता को नहीं चाहता नित्य मोक्ष नित्य मोक्ष नित्य जब मोक्ष चाहते हैं फिर ऐसा आप गुणाधान से करके मोक्ष को पहला करोगे वो तो अनित्य रहेगा वस्तुतर प्राप्ति करना ये भी अनित्य रहेगा ऐसा मोक्ष तो कोई चाहता ही नहीं अगर आत्मा को किसी रूपांतरित कर दो या आत्मा में गुणाधान कर दो इसका नाम मोक्ष नहीं हो सकता इसलिए आत्मा में गुणाधान रूपा मोक्ष नहीं माना जा सकता है आत्मा को कुछ कर करा करके को प्राप्त कर दिया जैसे मिट्टी को अपने घड़ा बना दिया वैसे कुछ और बनाया जिनका नाम मोक्ष है ऐसा भी कोई नहीं कह सकता क्योंकि वे सब क्या हो जाएंगे अनित्य हो जाएंगे तार से अनित्य मोक्ष को कोई नहीं चाहता है अत उत्पन्न विद्य से कर्म इसलिए जिसके भी उत्पन्न हो गया है विद्या उसके लिए चारों संभव न होने के कारण से उसके लिए आरंभ करने की जरूरत ही नहीं है अतः व्यावृत्त बाह्य बुद्धि आत्मविज्ञान आय केने आरम्भ इसलिए उसके व्यावृत्त बाह्य बुद्धि है जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों से व्यावृत्त हो चुकी है उसके लिए ही हम आत्म उसके लिए आत्मविज्ञान चाहिए मोक्ष तो उस का यह शिष्य गुरु की प्रष्ट रूपा केने इत्यादि उपनिषद आरंभ किया जाता है किसके लिए कहा दिया व्यावृत बाय आत्मविज्ञान आय केने इत्यादि आरंभ अर्थात पूर्ण विरक्त पूर्ण विरक्त महात्मा जो होगा उसके लिए ही है ये सकल बाह्य विषयों से इसकी बुद्धि व्यावृत हो चुकी है हट चुकी है उसको आत्मज्ञान तो प्रदान करने के लिए इस परिषद में शिष्य प्रश्न रूपा और आचार्य के उत्तर रूपा प्रश्नोत्तर आपके परिषद आरंभ होता है के तो पूर्व पक्ष कहता है ये नहीं हो सकता अभी अवतरण लिखा नहीं हुआ भास्कर आराम कर रहा हो कि तुरंत तो पूर्व कड़ा हो जाता है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं आराम की क्यों आराम करना क्योंकि क्यों कर जरूरत नहीं है तो आत्मा सबको अनुभव मालूम है आत्मा है करके सब जानते ही आत्मा को फिर आत्मज्ञान आया अपने क्यों का भाषा कर पड़ा सतर्क आत्मज्ञान आया नहीं आत्मविज्ञान आये बोलते हैं पूर्व क्या बोलेगा आत्मज्ञान आया बोलेगा वी को निकाल के पूछेगा हम भाषण रखेंगे भाई हमने तो बोला है ना आत्मा का विशेष ज्ञान के लिए जरूरत है उपनिष्ठ आत्मा का सामान्य ज्ञान तो सारी दुनिया को है उनके लिए है नहीं प्रवृत्ति लिंगात विशेषार्थ प्रश्न उपन्ना पांचवा सूत्रवाक्य भाष्य में पांचवा सूत्रवाक्य आरंभ हो रहा है प्रवृत्ति लिंगात विशेषार्थ प्रश्न उपपन्ना प्रवृत्ति रूपी लिंग से ज्ञापन हो रहा है सामान्य रूपेण आत्मा है लेकिन उसका विशेष स्वरूप को जानने के लिए प्रश्न करना उचित है ये सामान्य रूपेण सुत प्रवृत्ति रूपी लिंग हेतु आज चल रहे फिर रहे घुमरे फिर रहे खा रहे पी रहे ना इसके अंदर निश्चय हो गया कोई ना कोई चेतन से आप अध्यक्ष है बिना चेतन का जड़ भूत है शरीर मनोबुद्धि अहंकार इच्छा जो है सार इंद्रिया प्रवृत्त नहीं हो सकती नहीं इसे उपदेश आप शुरू में क्या करते कर्तुराज कर्म क्यों जड़म इस कर्ता की आज्ञा के बिना क्या कर लेगा कर्म क्या करेगा इंद्रिया क्यों क्या करेगा ये जो प्रवृत्ति हो रही है इंद्रियों का मन बुद्धि सब का इसी हेतु से हम निश्चय कर लेंगे चेतन से अधिष्ठित श्री आत्मा से अधिष्ठित है इतना तो जान लेंगे आत्मा जिससे अधिष्ठित हो रही चेतन श्रेष्ठ सारा प्रवृत्तियां हो रही है उसका क्या स्वरूप है इस विषय में तो बड़े बड़े पंडित लोगों में विवाद खड़ा हो गया। तो आम आदमी क्या जानेगा अब कैसे करें हो सारी दुनिया जानती है बड़े बड़े विद्वान लोगों की खोपड़ी खराब हो रखी है जिस आत्मा का विशेष स्वरूप आज तक निर्णय नहीं कर पा खो वेद एक, एक भाष्य होते जा रहे हैं इसी गीता इसी उपत भाष्य हो गए सैकड़ों टीकाएं एक दूसरे के विरुद्ध बोल रहे हैं सब वेदांत है। और इसके अलावा और वेदांत के विरुद्ध में भी और भी हैं बहुत सारे आस्तिक दर्शन छे आस्तिक दर्शन छे है ना उनके भी अलग अलग विभाग हैं इतने सारे लोग हैं कि संख्या नहीं है और आजकल जितने पंथ संप्रदाय सबको जोड़ धो तो असंख्य हो जाएगा जितने पंथ संप्रद पटोल में लग जाए सब क्या क्या बोलते हैं सब लिख देक ना तो मुश्किल हो जाए लिख ही नहीं पाएंगे ईसा पंक्ति गरीबदासी पंक्ति गरीब दासी गरीब दासी, दादू धादुपंथ कही तो नाम भी आपने नहीं सुना होगा ऐसे सब है तो इसलिए कहते हैं कि भाई सब आत्मा का जो विशेष स्वरूप का निर्णय करने के लिए प्रश्न उपपन्न प्रश्न जो किया गया है वो उपपन्न है युक्त है ऐसा समझो अब समझा रहे प्रवृत्ति लिंगात को लौकिक दृष्टान समझा दीजिए रथादि नाम ही चेतना चेतनावद अधिष्ठिता नाम प्रवृत्ति दृष्टा ये जो हैं कैसे हैं वो जड़ है जड़ात तक के अंदर हो रही प्रवृत्ति देखा देख करके प्रवृत्ति दृष्टा, तो चेतन वाम आप क्या निर्णय चेतनवान कोई सारथी बैठा हुआ है सारथी से अधिष्ठित होकर प्रवृत्ति देखा गया है न अनधिष्ठिता अब सारथी उतर गया घोड़ा घाड़ा को कर दिया फिर बाद में रथ को दौड़ता हुआ किसी देखा नहीं है सारथी उतर जाए घोड़े कोला कर दिया फिर रथ दौड़ रहा है ऐसा तो नहीं हो सकता है बिना इंजन का ट्रेन दौड़ गया ऑटोमेटिक इंजिन में तो चल जाएगा आज के जमाने में बिना आदमी के प्लेन भी उड़ रहे बिना आदमी का ट्रेन भी चल रहे है आदमी की जरूरत ही चलाने के लिए ऐसी सिस्टम सब रिमोट से हो जाता है लेकिन आज रिमोट कंट्रोल करने वाला तो चेतन बैठा है ना <laughs> वो भी मशीन ही है <laughs> और कंप्यूटर को भी चालू करने वालों कोई तो चाहिए ऑन भी तो किसने किया अपना ऑन हो जाएगा क्या है? उसका भी प्रोग्रामिंग बनाया चेतन वाले तो प्रोग्रामिंग बनाया सॉफ्टवेयर बनाया हार्डवेयर बनाया बना सब चेतन कोपड़ी बना रहा है सब चेतना स्थिति के बिना आगे कुछ नहीं चलता शुरुआत यही करता है खुराफात आदमी करता है अच्छा भी खराब बाद में मशीन पर बोल देता है मशीन बिगाड़ दिया अरे तूने तो ऑन किया था तो वो क्या बिगाड़ा रॉबोट सिस्टम ये हालत तो कई जगह खराब स्थिति हो गया आज आदमी दुकान में बैठा है फैक्ट्री चल रहा है वहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो दुकान के अंदर लाइट बल्ब आ जाता है लाल बल्ब पता लग गया वो फैक्ट्री में गड़बड़ हो गया मशीन सब बंद हो गए वो माल बाहर निकलते ना कई बार जो एक से टकरा जाते हैं हमसे निकलते जाता है कभी कभी तो रॉबट भी रॉबट है उसकी भी खोपड़ी तुम्हें बना रखा है गड़बड़ जाता है गर्म हो जाता है एक सेकेंड का भी आगे पीछे हो गया तो थे थे सब टकरा बंद फिर दौड़ेगा दुकान बंद कर लो ऐसा परेशानी देखिए फिर कहा गया छोड़ो आदमी रख लो वहां भी फिर में दूसरे आदमी को रखना शुरू कर दिया क्या करें। चेतना अधिष्ठित होकर प्रवृत्ति नाम